विषु क्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो प्रत्यक्षं वाय प्रत्यक्ष ब्रह्मासीम प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष वे सत्य वदिषा तमाम तदम अवतु, अवतु आवतुवक्तारम् आवतु ओम शांति शांति शांति सबको साधर नमस्कार तो कल भूमिका के तौर पर मीमांसा का जो विषय है उस विषय यहां प्रस्तुत किया गया है यह प्रस्तुति केवल मीमांसा दर्शन में हमारी रुचि को बढ़ाने के लिए है ये जो परामर्श है मीमांसा का प्रशंसा मात्र है तो मीमांसा का जो विषय है यह धर्म है मीमांसा का विषय धर्म है उत्तरम मीमांसा यानी वेदांत का जो विषय है ब्रह्म है पूर्व मीमांसा का विषय है धर्म है। उत्तर मीमांसा का विषय है ब्रह्म धर्म और ब्रह्म तो इस प्रकार एक ही मीमांसा शास्त्र में पूर्वोत्तर भेद से विषयों का भेद क्यों आया बताया ना पूर्व मीमांसा का विषय धर्म है उत्तर मीमांसा का विषय है ब्रह्म है तो नाम की दृष्टि में देखेंगे तो धर्म अलग है ब्रह्म अलग है तो ये अलग अलग विषय एक की मीमांसा के पूर्वोत्तर में कैसे भाग लिया तो मीमांसाकार ने इस संदेह की निवृत्ति शुरू में ही कर ली है हमारे मन के अंदर हो सकने वाली इस संदेह की हो सकने वाले संदेह की निवृत्ति पहले से ही कर लिया है जहां उन्होंने धर्म का लक्षण बताया वहां ये संदेहों को उखाड़ करके फेंक दिया तो हम शुरू करेंगे बोलेंगे अथा तो धर्म जिज्ञासा अथा तो धर्म जिज्ञासा धर्म जिज्ञासा वेदांत का सूत्र क्या था अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अब सूत्र एक ही है और बीच में जो पद है जिज्ञासा के साथ जुड़ा हुआ जो पद है पूर्वम इमामसा में धर्म नाम है उत्तर इमामसा में हां इसी प्रकार धर्म के जगह पर ब्रह्म को लगाइए या ब्रह्म के जगह पर धर्म को लगाइए तो क्या होगा दोनों मीमांसा का जो सूत्र है वो सूत्र का स्वरूप एक है ये पता लगेगा केवल थोड़ा सा अंदर है अथ अतः बोलिए अथ अतः धर्म जिज्ञासा धर्म जिज्ञासा धर्म जिज्ञासा यानी धर्मे जिज्ञासा वर्मस्य जिज्ञासा व धर्म में जिज्ञासा का होना अथवा धर्म की जिज्ञासा होना धर्म को जानने की इच्छा होना ठीक है और ब्रह्म जिज्ञासा करता है ब्रह्म को जानने की इच्छा होना या ब्रह्म में जिज्ञासा होना ब्रह्म विषय में जिज्ञासा होना यहां धर्म विषय में जिज्ञासा होना अब जितने भी पढ़ाई हमारी होगी ये दोनों में इसकी तुलना नहीं करेंगे हम तो लेना क्यों नहीं करेंगे एक समय पर हमें एक ही विषय लेना चाहिए थोड़ा ब्रह्म के बारे में कहा उसके बाद में थोड़े धर्म के बारे में कहा पर कंफ्यूजन हो जाएगा क्या है ये गुलमिल जाएगा गुलमिल नहीं होना चाहिए गुलमिल कब होना चाहिए जब दोनों शास्त्र की बात पक्की हो जाएगी उसके बाद में बहुत हिम्मत से हम इसको मिला सकते हैं नहीं तो क्या होगा इसकी विवेचनात्मक अध्ययन हम नहीं कर सकेंगे इसके डिप्त में हम नहीं जा पाएंगे ठीक है तो पहले सूत्र हमने बोल दिया अथ अतः धर्म जिज्ञासा कितने पद है तीन पद है तीन पद चार नहीं आचार की भ्रांति हुई हमें तीसरे पद को देखते हुए हमें लगा वो दो है नहीं तीसरा पद एक ही है तो अथ एक पद है अतः दूसरा पद है धर्म जिज्ञासा एक पद है जिसमें धर्म शब्द जिज्ञासा शब्द के साथ आ, जुड़ा नहीं समास हो गया वहां जुड़ने की बात क्या है संधि है जहां दोनों पदों को हम जोड़ देते हैं ना वो संधि है परंतु ये दोनों पदों के अपनी आइडेंटिटी खत्म करके प्रत्येक पद को अपना अहम होता है इस अहम का नाम क्या है प्रत्यय है प्रत्येक पद का प्रत्येक शब्द का अपना अहम होता है अहम का मतलब है आइडेंटिटी दे। इस पर्सनैलिटी को क्या करेंगे खत्म करेंगे खत्म करने के बाद क्या है दोनों को जोड़ेंगे पर्सनैलिटी को खत्म करके जोड़ कब होगा एक में दूसरे का लय कब होगा जब अहंकार ठीक है ना जब अहंकार नष्ट होगा तो क्या होगा एक में दूसरे का लय हो जाएगा ठीक है सत्ता तो रहेगी आइडेंटिटी के खत्म होने के कारण या हम के नष्ट होने के कारण वस्तु तत्व में परिणाम आता नहीं समझ में आ गई ना परंतु जो अहंकार है जो जिसका नाम है प्रत्यय ये प्रत्यय को हम निकाल करके क्या करते हैं इन दोनों को विलीन कर देते हैं विलीन करने के बाद जो विलिप्त वस्तु है ना मिले हुए वस्तु उस मिले हुए वस्तु को एक आइडेंटिटी दे देते हैं समझ में आ गया ना परिवार में हम करने में क्या भूल कर दिया अपने परिवार में ये परिवार में जो हम बनने के लिए और मैं और मैं दो में है ना उसमें पत्नी का में और पुरुष पति का में ये दोनों में अपने अपने पर्सनलिटी होती है तो दोनों को मिलकर के परिवार के जीत के लिए जब काम करना होता है तो ये परिवार का जीत क्या है ग्रस्ताश्रम का जीत क्या है ग्र, ग्रस्ताश्रम का जीत एक है एक अर्थ है दूसरा कामना की पूर्ति कामना की पूर्ति यानी संतान और संतान के पालन के लिए अर्थ ये दोनों गृहताश्रम की आवश्यकता होती है गृस्ताश्रम में जाने की ये आवश्यकता होती है इसलिए मनस्पति ने कहा दार कर्मी या मैधुने दार कर्मी आ स्त्री को अपना दार बना देना उसके बाद में क्या है मैथुन का मतलब क्या है घरेलू जो कार्यों में क्या है तो दोनों एक हो जाए तो वहां क्या हो जाता है ये वास्तव में आवाम ये जो दिवजन है ना ये आवाम में क्या क्या होता है अहम चा आवाम अहम चा आवाम आगे अहम चा अहम वयम रामचा रामचा रामचा लक्ष्मण चा राम ठीक है ना तो ये राम जो ने जो प्रयोग किया ना वहां देखे ना जब राम के सामने आ जाता है ना लक्ष्मण की कोई आइडेंटिटी ही नहीं रहती है पहले तो लक्ष्मण अपने राम के पास अपना अहम लेकर के आता है ना तो राम के जब उपदेश सुनते लेता ना लक्ष्मण जी का अहम दब, दब जाता है वहां क्या हो जाता है भाई और भाई एक हो जाता है जब भाई और भाई एक हो जाता है ना तो वहां ऋषि ने कहा राम लक्ष्मण उसी प्रकार हम दंपति कहते हैं ना दंपति में क्या है समास आ, पतिश्चा, पत्नी पत्नीचा पति और पत्नी दोनों क्या हमको निकालो तो दंपति हो गया फिर विभक्ति लगा दीजिए तो दंपति शब्द निकलेगा समझ में आएंगे ना तो उसी प्रकार यह धर्म जिज्ञासा के अंदर धर्मस्या जिज्ञासा प्रधमा है अब बताइए षष्ठी के साथ प्रधमा कैसे जोड़ सकता है नहीं जोड़ सकता है ना क्योंकि दोनों का नहीं वो कुछ नहीं है वो, वो क्लिप है क्लिप है जो धर्मस्य जिसमें षष्ठी है समझ में आएंगे ना ष्ठी विभक्ति और जिज्ञासा में क्या है प्रधमा विभक्ति है कभी यह जुड़ेगा नहीं धर्म जिज्ञासा धर्म जिज्ञासा ऐसे ही होगा क्यों क्योंकि धर्म शब्द का ये जो सिया है ना ये अपना हम है और जिज्ञासा में जो प्रधमा है ना वो अपना हम है इसलिए ऋषि ने क्या कर दिया धर्मस्य में से को हटा दिया आइडेंटिटी को हटा दिया उसके अहम को खत्म कर दिया तो क्या हो गया धर्मा धर्म धर्म उसके बाद में क्या कर दिया जिज्ञासा से जिज्ञासा से अपने हम को समाप्त कर दिया तो खाली जिज्ञासा पद रहा अब बोलो अब ये जोड़ सकते हैं अब ये जोड़ सकते हैं अब इसलिए देखिए कन्या कन्यामे पतिम अथुर्वेद का मंत्र है ब्रह्मचर्य कन्यानम विदे पतिम ब्रह्मचर्य यानी पूर्ण रूप से वेदोक्त विद्या को पढ़ने के बाद जब वयस्क हो वयस्या हो जाती है ना वो समय कन्या अपने युवान पति को प्राप्त कर लेती है तो प्राप्त में क्या है तो वहां कन्या क्या है मैं मेरे अहम को नष्ट करके मैं कब मेरे भविष्य में होने वाले पति में मिली क्या है मिल जाओ तो उधर क्या है एक दूसरे में मिलने की जो इच्छा है ना ये मिलने की इच्छा अहंकार को नष्ट किए बिना नहीं हो सकता है अब जब मिल जाता है ना अहंकार खत्म हो जाता है और मिलने के बाद जो खत्म हुआ अहंकार वापस आ जाता है तो मैंने ये कि धर्म जिज्ञासा को लेकर के इतनी बात इसलिए कही है क्योंकि व्याकरण के हो या अन्य शास्त्र के हो प्रत्येक पदों को जोड़ने का तोड़ने का संधि का समाज का जो नियम है यह वास्तु में आ, हमारे दार्शनिक जीवन के जो दर्शन है ये दर्शन से अलग नहीं है इसलिए क्या है एक व्यक्ति व्याकरण को पढ़ते हुए व्यागरण को पढ़ाते हुए व्यागरण के अध्यापक के रूप में जीवन को गुजारते हुए भी वो व्यक्ति कहां पहुंच सकता है हा ईश्वर तक पहुंच सकता है क्योंकि व्यागरण को पढ़ना पढ़ाना उसको समझना समझाना वो व्यक्ति अपना धर्म समझ लेते हैं कैसा धर्म बताए गए धर्म वो धर्म कैसा है ईश्वर प्रेरित धर्म है ईश्वर ने उसके लिए दी है। ईश्वर ने उसके लिए आज्ञा दी है तो क्या है धर्म जिज्ञासा यानी धर्मस्या उसमें से स्या को निकाल दिया और जिज्ञास में से जिज्ञासा में से प्रथमा के प्रत्येक को हटा दिया फिर उसको जोड़ दिया जोड़ने के बाद क्या है परिवार को चाहिए ना एक आइडेंटिटी परिवार को एक आइडेंटिटी चाहिए तो पर, परिवार को आइडेंटिटी दे दिया प्रधमा विभक्ति में दे दी तो पद कैसे बन गया धर्म जिज्ञासा अर्थ क्या होगा तो कोई कह ना मेरा परिवार में कहूंगा ना तो मेरा एक वजन में क्यों बोला क्योंकि मेरा परिवार कहने में, में मेरे पत्नी को आपत्ति नहीं है क्यों क्योंकि उन्होंने समझ लिया मैं इनके मेरे परिवार एक में बोलने में वास्तव में क्या है मैं भी शामिल हूं शामिल है।, शामिल है ना तो शामिल हूं जब तक उनको बोध होगा तो उनको आपत्ति नहीं होती है ठीक है ना तो इसी प्रकार क्या है जिज्ञासा ये दोनों को समाज में ला लिया ल, ले लिए है तो धर्म जिज्ञासा एक पद हो गया उस एक पद की आइडेंटिटी वहां रह गई तो पद कितने हैं धर्म जिज्ञासा में तीग, तीग। नहीं धर्म जिज्ञासा में एक और बाकी दो पद फर्स्ट पद अथा अर्थ लिखेंगे अथा का मतलब क्या है अथा अब यानी ये अधिकरण का प्रारंभ है अधिकरण का प्रारंभ है।, है कौन से अधिकरण का धर्म जिज्ञासा का जो अधिकरण यानी चत अधिकरण का मतलब चैप्टर है धर्म का अधिकरण का ये शुरुआत है शुरुआत करने का मतलब थोड़े शुरू करके फिर हम दूसरे विषय में जाएंगे ऐसे कभी होते हैं ना कभी सब्जी को छिलते छिलते छिलते दूध उबल रहा था तो क्या कर दिया और जो हाँ जो छिलने का जो हथियार है वो भी रख दिया सब्जी भी पात्र में रख दिया और थोड़ा कभी हाथ को धो दिया कभी पहुंचा कभी नहीं पहुंचा क्या हुआ कर दिया दूध को स्टोव को बंद करने के लिए चले गए ये गलत है सही है सही, सही, सही, सही है, है। परंतु इसमें अधिग्रहण का अधिग्रहण का भेद हुआ नहीं सब्जी का, काटते वक्त उसको छोड़ के दूध उबाल करके नीचे गिर रहा था उसको रोकने के लिए जो उठ करके चले गए ना इसमें अधिकरण का भेद नहीं आया आया, आया।, आया। तो दोष नहीं है तो वास्तव में इधर अधिकारण का भेद नहीं आया क्यों भी भी क्योंकि उसका धर्म क्या था उसका धर्म था रसोई के काम वो एक धर्म था ये सब्जी को काटना और दूध को बचाना ये दोनों उसी एक धर्म का अंग है इसलिए एक अंग में से दूसरे अंग में जाना हाँ नहीं है नहीं है। परंतु इन्होंने यहां सब्जी को काट करके रखने के बाद कहीं प्रभाषण के लिए चली जाती है ना तो ये दोष है कहीं प्रभाषण सुनने के लिए भी चली जाती है ना तो दोष माना जाएगा तो हम क्या मानते हैं घर के काम को अधूरा रह कर के भी प्रभाषण सुनने के लिए चले जाते हैं ना हम बोलते हैं इसमें बढ़िया धर्म है और वापस आने के बाद उस बढ़िया धर्म का आचरण करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए सुख मिलना चाहिए शांति मिलनी चाहिए परंतु वापस आते हुए देखिए तो चेहरा तो उतना तो है और बच्चे ने क्या कर दिया आधी सब्जी तो कच्ची खाली और ऊपर से क्या कर दिया उन्होंने जो भी नाश्ता के लिए दीदियों के लिए नाश्ता के लिए रखा और डिब्बा खींच लिया वो नीचे गर -गर करके टूट गया पूरे बिखरे पड़े हैं और पूरी चिंटिया वो समय देखा तो क्या हो गया पति को ऑफिस जाने का टाइम हो गया तो भूखे चले गए ठीक है ना जब तक भूख का फीलिंग उसको होगा तो पत्नी को अपने पत्नी को खराब खराब खराब खराब माने फिर बाद में क्या होगा? पड़ोसी बहुत सुखी है तो पड़ोसी को पत्नी को अच्छा अच्छा अच्छा मारेंगे फिर कंपेरिजन हो जाएगा उसको देखो तो पत्नी क्या बोलेगी मुझे कंपेरिजन नहीं चाहिए मैं मैं हूं तो चाहिए तो तुम जा करके देखो अब देखिए एक प्रवचन सब्जी काट करके देख करके अधिकरण को पूरे किए बिना प्रवचन सुनने के लिए गए ना ये धर्म नहीं है नहीं है आज भी देखिए कल 10 बजे तक जिन जिन की पत्नियां यहां थी ना घर जाने के बाद भोजन खिलाना रोटी सेकना उनका काम पात्र धोना उनका काम तो ये काम लगभग 8 बजे तक होना चाहिए था फिर पत्नी कब सोएगी हम एक खिलाएंगे फिर बाद में पात्र मांजेगी उसके बाद में आज सारे लाइट तो बंद करके जाएंगे ना तो बारह बारह बजे हो जाएगा और खाते ही क्या हो गया हम तो बिस्तर पर चले जाएंगे इसलिए देखिए हमारे औरत तो हमारे लिए अधिकार मांग रहा है ज्यादा अधिकार हमें दे दो हम इतना तैतीस टका हमारी नौकरी पर हमारे विश्वास है और बच्चा जो हो गया तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी है ठीक है ना इस प्रकार क्या है स्त्री हमारे सामने तो बोलते है ना यार्यस्तु पूजन दे तत्र दास्तु तत्रा फला तो हमारे प्रवजन सुनने का कोई लाभ हमें जीवन में क्योंकि प्रवजन सुनने का दर्शन पढ़ने का लाभ है शांति का होना जीवन को सुंदर रूप से जीवन को बिताना ये हमसे नहीं हो रहा है इसलिए क्या है हम प्रकरण को भूल करके दूसरे प्रकरण में जा, जा, जाते हैं चले जाते हैं इससे क्या है महान अधर्म की उत्पत्ति होती है अधर्म का परिणाम दुखी ही होगा तो अथ का मतलब इधर ऋषि जब अथ शब्द कह करके जब अपने विषय का प्रारंभ करेंगे ना तो जब तक वो शब्द नहीं कहेंगे तब तक वो दूसरे विषय को नहीं लेंगे नहीं लेंगे तो अथ ये प्रारंभिक है और साथ साथ में शास्त्र का अधिकार का वहां विनियोग हुआ है अधिकार का विनियोग का मतलब यहां से लेकर के यही विषय चलेगा अर्थात अर्थापति क्या है दूसरा विषय बिल्कुल नहीं चलेगा तो आधा से इन्होंने क्या कर दिया दूसरे विषय आकर के इसमें जो मिलने की संभावना है ना उस संभावना को आधा शब्द से आ, इसका नाम है अधिकार नाम है जैसे कलेक्टर की कुर्सी पर हम बैठे चार्ज हम ले लिए समय से लेकर के पुराने कलेक्टर का हुक्म चलेगा नहीं चलेगा हमारा ही चलेगा उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसी कलेक्टर का हुक्म चलेगा तो ये इसको कहते हैं अधिकार इसके लिए क्या है चार्ज लेने की प्रक्रिया है चार्ज लेने की है और पुराने को नए को चार्ज देने की है ठीक है ना तो उस प्रकार क्या है व्यक्ति के अधिकार का हस्तांतरीकरण होता है ठीक है ना तो यह है अधिकार का मतलब आगे क्या है आता हा। आता हा। कभी कभी हम भाषा में बोलते हैं अतः परम अत परम का मतलब के आगे, इससे आगे आता हा परम का मतलब क्या है जैसे कि एक श्लोक है अहन भूदानी गी यमालय यमालय यम सदन यम राजा का कब्जे में यम राज के कब्जे में अहनि अहनी प्रतिदिन हर रोज यहा इस संसार में हमारे ये समाज में हमारे सामने भूतानी ये प्राणी वर्ग यमालय गच्छंदी यम सदन को या मरते हैं ठीक है ना हमारे साथ में थे वो मर गए हमारे साथ में है एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई हमारे साथ में थे कोमा में था कल उसका निधन हो गया आज उसका निधन हो गया अंधेष्टि करके मैं आ रहा हूं उसके अंधेष्टि के लिए जाना है कितने व्यवहार होता है यम सदन में जाने के संबंध में तो ऋषि कहते है हैं शेषाह है फिर भी रहने वाले क्या सोचते हैं स्थावर भगवान हम ना मरे <laughs> इस प्रकार क्या है कामना से प्रार्थना करते कामना होगी तो प्रार्थना होगी ना कामना से प्रार्थना करते हैं तो ऋषि पूछते हैं आश्चर्यम किम अतः परम इससे आगे क्या आश्चर्य की बात है और कोई अतिशय अद्भुत आश्चर्य की बात कहनी हो इससे बढ़कर के कोई आश्चर्य की बात व्यक्ति को तो होश में आना चाहिए ना मैं भी चले जाऊंगा अब मेरा वक्त कब आएगा अगले क्षण हो सकता है कह नहीं सकता है तो हम योजनाएं कितने कितने वर्ष के होते हैं जन्म जन्मांतर की योजनाएं बनाते हैं परंतु हमारी आयु कब खत्म होने वाली है हमारी मृत्यु कब निकट आने पहुंचने वाली है किसी को पता नहीं है तो ये कहना अतः परम अतः परम मतलब इससे बढ़कर के इससे आगे कौन सी आश्चर्य की बात मैं बताऊं आपको क्योंकि यही मर्दाश्चर्य की बात है तो अतः शब्द का मतलब आनंदर इसके बाद किसके बाद बताएंगे तो यहां से लेकर के ब्रह्म जिज्ञासा का अधिकरण होगा वो अधिकरण किसके बाद होगा अतः शब्द बता रहा है ये अनंतर अर्थ को बताने वाला है अतः का मतलब है अनंतर इसके बाद किसके बाद प्रकरण किसका है ब्रह्म का अथ शब्द से अधिकार का विनियोग हो गया ठीक है तो इधर एक प्रश्न आएगा अतः किसके बाद होगा ये धर्म को जानने की इच्छा से पहले क्या हुआ था धर्म का प्रारंभ कहां से होता है जी न्याय दर्शन को तो को तो पढ़ लिए ना वहां एक जायमान शब्द है जायमान तो वहां जी ने जायमाना अर्थ किया ग ग्रस्ताश्रम को जो व्यक्ति प्रारंभ ग्रस्ताश्रम में जो व्यक्ति प्रविष्ट हो जाता है जिनके ग्रहस्थ जीवन प्रारंभ होता है उस व्यक्ति का नाम क्या है जायमान जायमान का शाब्दी का अर्थ होता है जन्म लेने वाला तो वास्तव में संसार में एक धर्मिष्ट का जन्म कब होता है मां के पेट से आते वक्त नहीं कृष्टि मना करते हैं क्योंकि माँ के पेट से जब व्यक्ति आता है ना तो व्यक्ति को क्या है कुछ होश नहीं है कुछ पता नहीं है उनके अंदर कह क्या है मैं हूं इतना ही ज्ञान है इसके अतिरिक्त तो कोई ज्ञान तो वो कौन सा धर्म का आचरण करेगा तो लगभग क्या है आज के के मनो मनो, क्या? मन के जो विज्ञाता लोग है ना उसके उसके विचार अनुसार क्या है कि एक व्यक्ति क्या है मैं क्या करूं इसके बोध 18 से पहले नहीं आ सकता इसलिए क्या है कोई डॉक्यूमेंट में साइन करने का उन्होंने 18 को लिमिट कर दिया है 18 से पहले डॉक्यूमेंट 18 से पहले कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है उनके माता पिता या उनके गार्डियन करेगा ठीक है ना और पुरुष के जो विवाह का जो एज है 21 है 21 है तो कोई लोग उसमें परिवर्तन लाने के लिए बोल रहे हैं और लड़कियों का अठारह है और नियम है कानून में विवाह के कानून में 21 आज पूरा होगा तो आज शादी नहीं हो सकती है 21 होने के बाद एक दिन 24 घंटे बीत जाना है 21 पूरे होने के जंक्शन होता है ना वो जंक्शन जंक्शन में विवाह नहीं होता जंक्शन पार होना है इसके लिए एक दिन और ठहरना है 18 होने के बाद एक दिन और ठहरना है नहीं तो क्या होगा हा वयस्क होने से पहले विवाह हो, हो गया इमेच्योर जो मैरिज है ना इसका मुकदमा चलेगा उसी दिन में भी कर सकता करेगा तो पगले की सवाल ही नहीं है ठीक है ना तो इधर क्या है? आता हाँ शब्द का यह मतलब होता है कि संबद्यमान अर्थात व्यक्ति गुरुगर्भ में जाकर के विद्या का अध्ययन करके तो उनको अब उनको लगेगा अब देखिए पढ़ते पढ़ते थक गया विद्या में रुचि कम होगी पूर्ण तो हुई नहीं है ठीक है कोई बात नहीं आगे पढ़ेंगे अभी क्या है ग्रस्त दरवासा अंदर आएगा ठीक है ना तो जायमान गृहस्थ संबंध्यमान तो ये धर्म का संबंध गृहस्थ के साथ है धर्म के आचरण करने का अधिकार किसको है गृहस्त को है इसलिए अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेध तक जो याग परंपरा है वैदिक कर्म है इसको करने का अधिकार किसको है गृहस्थ को है इसलिए पुरोहित जो है गृहस्थी होना बहुत जरूरी है और यजमान जो होता है यजमान को भी गृहस्थी होना जरूरी है इसका मतलब गृहस्थी यजमान को गृहस्थी पुरोहित धर्म के अनुशासन के आधार पर कर्म कराएंगे और पुरोहित पुरोहित को दीक्षि देंगे ठीक है और दूसरी बात क्या है दयान जी ने लिखा ग्रस्ती होना पुरोहित को ग्रस्ती होना जरूरी है ठीक है ना तो धर्म का प्रारंभ कहीं से होता है यानी में जो व्यक्ति आता नहीं यानी घर में आकर के बसता हो नहीं आ, जो व्यक्ति विद्या देन के बाद भी, भी मुझे मोक्ष में जाना है मुझे संसार में नहीं जाना है इस इरादा से गुरु के चेले बनकर के वही रहेगा बाहर नहीं आएगा संसार का मतलब क्या है जो गुरुगुल जहां बैठा है ना वो संसार के अंग ने हिस्सा नहीं आपको पता है जहां गुरु का गुरुकुल है वो संसार का हिस्सा नहीं है इसलिए सरकार ने क्या कर दिया उस गुरुकुल गुर के जो है ना उसको ऑटोनॉमी दे दी दिया ऑटोनॉमी का मतलब वो सेल्फ है, ठीक है ना कभी राजा कुछ दान देगा भी परंतु राजा अपने शासन को आज सरकार को ही ईड देगा ना पर तो धीरे धीरे सरकार के आदमी स्कूल में घुस जाता है ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, करो बोल करके नहीं वैदिक प्रणाली में कोई गुरुगुल के अंदर राजा हस्तक्षेप नहीं करते थे और गुरुगुल के लिए जितने भूमि है वो क्या है टैक्स उसके लिए कोई टैक्स नहीं है ठीक है ना तो वो शिष्य जब तक अध्ययन करके बाहर नहीं आएगा गृहस्थी नहीं बनेगा तब तक तो क्या है धर्म का जो प्रकरण है उनके जीवन में तो मीमांसा कर बोलता है ये जो धर्म मीमांसा का प्रकरण जब जो शुरू कर रहे हैं ना कब कर रहे हैं अतः वेद अध्ययन के बाद वेद के अध्ययन के बाद वेदाध्याय अध्ययन पूरा करके स्नातक हो करके जब ब्रह्मचारी आ गृहस्थ में प्रविष्ट होगा तब जा करके क्या है उस व्यक्ति को अब शादी तो होगी अब संसार में मैं क्या करके जीव समझ में ना अब देखिए बीच में ये जो प्रणाली में थोड़ा दोष आ गया मिलावट आ गया क्योंकि वर्ण संकर हो गया ना गीधा में अर्जुन ने जो भाई दिखाया था लड़ाई के बाद में पौधा लग गया अर्जुन का भाई तो ठीक ही था वर्ण संकर हो गया है ना अब कौन सा ब्राह्मण कौन सा क्षत्रिय कौन सा वैश्य कौन सा शुद्र पता नहीं ये अब ब्राह्मण जादु वाले वैश्य शुद्र के काम करते हैं वैश्य के काम करता है और क्षत्रिय क्या है पढ़ाते हैं क्षत्रिय है। तो तो है तो क्या धर्म है तो भी निश्चित करना पड़ेगा ना तो ग्रह ग्रस्त, जब बन जाता है ना तो मेरी आजीविका के लिए मैं क्या करूं ये चिंतन उसको होती है ठीक है ना कुछ ना कुछ उनका दायित्व तो होगा क्योंकि वो समाज में रह रहा है सामाजिक की सुविधाओं को प्रयोग कर रहा है ना तो क्या होगा अपने द्वारा समाज को लाभ देना बदले में कुछ लेंगे ना समाज से तो समाज को देना चाहिए ठीक है परंतु गुरुगुल में गुरुगुल में वो भीख मांग करके कितना भी भोजन करेंगे ना यदि उसकी इरादा ग्रस्त में आने का नहीं है परमेश्वर तक जाना है जाने तक का है तो क्या होगा उनके ऊपर कोई ऋण नहीं है ने क्या बोला जो तीन प्रकार के जो ऋण चढ़ता है ये ग्रस्त के ऊपर ही चढ़ेगा नष्टी के ऊपर नहीं चढ़ेगा इसलिए क्या कर दिया राजा ने गुरुगुल को ऑटोनमी दे दिया ठीक है ना वहां गुरु का साम्राज्य है वहां राजा का हस्तक्षेप नहीं होगा तो यह गृहस्थ में आते वक्त क्या है उस व्यक्ति को मैंने तो बहुत पढ़ चुका है खेती करना वेद में प्रशंसित है ना वेद को पढ़ते हुए उन्होंने देखा खेती करने के लिए बोला और वेद में व्याकरण पढ़ाने के लिए बोला वेद में सत्य बोलने के लिए बोला तो वेद में क्या नहीं बोला जो मानव कर सकता है जो मानव के लिए करने योग्य है सारी बात वेद में बताई है सारी बातें बताई है तो क्या एक व्यक्ति सारे बातों को अपने जीवन पर लागू कर सकते हैं नहीं तो मैं गुरुगुल में वेद भी पढ़ाऊ और साथ में क्या है थोड़ा जमीन खरीद करके खेती भी करूं और विदेश जाकर के थोड़ा नौकरी करके पैसे भी कमाऊं या से माल लेकर के आऊ संभव नहीं है कोई कोई आज ऐसे अध्यापक होता है सुबह है। है तो तो उनके, उनके द्वारा जो पढ़ाई होती है ना ये पढ़ाई तो वैसे पढ़ाई होगी बच्चों को कुछ समझ में क्योंकि उसकी रुचि खेत में होगी ठीक है ना तो ये ये के खेत से जो मिलता है वो भी मैं प्राप्त करूं और कॉलेज से जो वेदन मिलता है वो भी मैं प्राप्त ये ये ही दो प्रकार के काम कराने में प्रेरित है लालची होंगे वो अच्छे अध्यापक नहीं हो सकता है अच्छे अध्यापक अच्छे किसान नहीं हो सकता अच्छे किसान अच्छे अध्यापक नहीं हो सकता क्योंकि एक समय पर व्यक्ति को एक धर्म एक धर्म अब देखिए सरकार के आपको दुकान दवा दवाई खाने में या सरकारी हॉस्पिटल में आप डॉक्टर है तो आपके प्राइवेट प्रैक्टिस होगा तो आपकी रुचि किसमें होती है प्राइवेट प्रैक्टिस में वहां लोगी को बोलेंगे ये दवा है इधर अच्छी दवा नहीं है अब देखिए मैं घर में भी देखता हूं और अच्छी दवा में वहां दे सकता हूँ उनके कान में बता देते हैं तो एक ही बार वो अस्पताल आएगा इसको देखने के बाद बाकी पूरा पूरा उनके घर में ही अब देखिए सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले का प्राइवेट ट्यूशन तो रुचि किसमें है तो उसी प्रकार कि व्यक्ति जैसे कॉलेज में में लेक्चरर है साथ साथ में खेती भी कर रहा हो तो जरूर उसकी रुचि खेती के कार्य में ज्यादा होगी पढ़ाई में कम होगी तो क्या है पूरे पूरे क्या है वो धर्म का संग्रह हो जाएगा ये कहीं नहीं पहुंचेगा तो इसलिए क्या है एक समय पर स्वामी दयान जी ने क्या कहा व्हाट आर माई ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटीज व्हाट आर माई ड्यूटी तो दयान जी कहते हैं बेटा यू हैव ओनली वन ड्यूटी एट ए वन टाइम एक समय पर हमें एक ही ड्यूटी है ड्यूटी नहीं है तो पूरे समाज के लिए हम ड्यूटी बहोजन का प्रयोग कर सकते हैं परंतु समी समस्ट, की दृष्टि में व्यक्ति व्यक्ति की दृष्टि में तो एक व्यक्ति को एक ड्यूटी तो इसी प्रकार ये ग्रस्ताश्रम पर जब व्यक्ति आता है तब क्या है ग्रस्ताश्रम पर कब आता है में जाइए इसलिए कहा ये मीमांसा दर्शन को पूरे पूरे समझने के लिए वेद वेदांगों का अध्ययन चाहिए वेद वेदांगों का अध्ययन चाहिए वेदांग कौन कौन से हैं? बोलिए शिक्षा, शिक्षा कल्प, कल्प निरुक्त व्याकरण छंदस ज्योतिष कितने हो गए छे शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण छंदस ज्योतिष ये जो छे है वेद में गति देने में सहायक है वेद विषय को जल्दी से जल्दी समझने में वेद को जल्दी से जल्दी कंठस्थ करने में वेदार्थ को पकड़ने में ये छे शास्त्र आ आभूत सहायक है और इन छह शास्त्रों में जिनका परामर्श हुआ ये वेद मंत्रों का ही परामर्श हुआ जैसे कि अग्नि शब्द की व्यागरण व्यागरण देखिए अग्नि शब्द कहाँ आया अग्नि पूर्वे भी ऋषि अग्नि शब्द आ गया अग्नि द्वितीय कहाँ आया अग्नि मीले पुरोहित अग्निना रही, मस्न, रही तृतीय आ गया अग्नि स्वाहा चतुर्थी आ गई ठीक है है ना प्रकार क्या जितने भी शब्द विद्या में शब्द का जो पद है वो पद वेद के पद है ठीक है जो भी गायत्री निचित गायत्री विराट गायत्री देवी गायत्री आर्ष आर्ष गायत्री आदि जो गायत्री का जो भिन्न भिन्न नाम है वो सारे मंत्र में है उसी प्रकार कल्प कौन सा है समाज में प्रत्येक कार्य को कुशलता से कैसे करना चाहिए इसकी जो विधि विधान है वो कल्पशास्त्र का विषय है एक अग्निहोत्र करना है तो अग्निहोत्र को कैसे करें और अग्निहोत्र कौन सा समय पर करना चाहिए ये ज्योतिष बताएगा अग्निहोत्र का समय जो है ये ज्योतिष बताएगा सूर्योदय से पहले वो क्या है ज्योतिष बताएगा माध्यम माध्यवन का क्या है वो ज्योतिष बताएगा साइन सवन क्या है ज्योतिष बताएगा और आगे पात्र किसको कहता है ये निरुप्त बताएगा इसको पात्र क्यों कहते हैं? किसी चीज को धरने के लिए जो भी हम जो हमारे बनावट की जो वस्तु का इस्तेमाल करते हैं ना उसको पात्रन नाम से हम पुकारते हैं तो ये पात्रम क्यों ना आया उसको पात्रम क्यों कहता है तो उन्होंने इसका निर्वचन बताया पांति त्रायतेम जिसके अंदर प्रयोगक्षम वस्तुओं को सुरक्षा के लिए रखी रिख... जाती है प्रयोगक्षम वस्तु जिसके अंदर सुरक्षित रखी जाती है उसका नाम पात्रम उन्होंने क्या कर दिया पात्र में से पा पांति पांति का यह पा है त्रय धातु है उसमें त्रय का मतलब रक्षा करना इसलिए उसका नाम पात्र है तो हम एक एक पात्र है क्यों हमारे अंदर कुछ गुणवत्ता है ना भगवान ने हमारे अंदर कुछ गुणवत्ता रखी है यह गुणवत्ता समाज के हित में हो उसके लिए हम गुणवत्ता का पात्र है इसलिए बोले ना सुपात्र कुपात्र मैं उसका पात्र नहीं वो उसका पात्र है तो व्यक्ति को भी पात्र कहता है और में कथा में कथापात्र है कथापात्र है ठीक है ना तो पात्र का जो डेफिनेशन है ये निरुक्त का विषय है और ये पात्र शब्द कौन से धादु से कौन सा प्रति जुड़ करके बन रहा है ये निष्पत्ति बताने वाला व्याकरण है और अमुक वर्ण का उच्चारण कितने पाण के सहारा से कौन से जगह से जीव को कहां छुपा करके बोलना चाहिए ये शिक्षा शास्त्र बताएगा शिक्षा और कर्म का जो ढंग है कर्म की जो शैली है कौन सा कर्म आगे कौन सा कर्म पीछे हाथ कैसे पकड़े उसमें कौन सा मंत्र बोले ये कल्पशास्त्र का विषय है तो बिल्कुल देखेंगे ना ये शिक्षा अक्षर अच्छा का विज्ञान के बिना उच्चारण कैसे करेंगे नहीं होगा व्याकरण के बिना शब्द के रूप को कैसे पकड़ेंगे नहीं होता है निष्पत्ति बताए बिना डेफिनेशन के बिना अर्थ में कैसे जाएंगे के बिना नहीं चलेगा यह कर्म कैसे कल्प में विधान उसको जाने बिना कर्म नहीं कर सकेंगे और कौन से समय पर करें यह ज्योतिष के बिना नहीं कर सकते हैं कौन से स्वर से गाना चाहिए ऊंचे स्वर से या नीचे सुर से आ ये बताएगा उस मंदिर के अंदर कितना अक्षर होता है यह छंतस बताएगा ठीक है तो ये कुल मिलकर के देखेंगे जो षडंग जो जिसको ब्राह्मणांग्राह्मण पुरुष के द्वारा जो व्यक्ति अपने को ब्राह्मण मान रहा है ना उस ब्राह्मण व्यक्ति के द्वारा निष्कारण कुछ मिले या ना मिले कल क्या होने वाला है अच्छा होने वाला हो या बुरा होने वाला हो इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए निष्का इसलिए कहा निष्कारणा बिना कुछ लालच के स्वामी दयानंद ने इसके आधार पर लिखा जो ऋतिक जो होता है दक्षिणा को रेट लिख करके मांगने वाला नहीं होना चाहिए और साथ साथ में यजमान को कंजूस भी नहीं होने का है अब मान ली यजमान कंजूस होने लगा ब्राह्मण मांगने लगा और ब्राह्मण जितने मांगने लगा वो ज्यादा कंजूस होते रहे समुदाय ठीक है ना तो सो हा। अंगों के साथ धर्म छोटे उच्चारण करना कंटस्थ करना यह पढ़ना है और जानना भी चाहिए जानना भी क्या है मैंने बहुत सारी बातों को मैंने सीख लिया अब मैं क्या करूं प्रकरण वापस वहीं आ गया तो के अंदर धर्म की आ मैं क्या क्या करूं मुझे करना चाहिए जिज्ञासा उसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति का धर्म अलग अलग है प्रत्येक व्यक्ति का ड्यूटी समाज में अलग अलग है यह ड्यूटी का चयन कैसे करेंगे व्यक्ति का सामर्थ्य व्यक्ति का ज्ञान विज्ञान इन दोनों के योग्यता के आधार पर व्यक्ति को काम मिलना चाहिए तो ठीक है योग्यता के मुताबिक योग्य व्यक्ति जितना करता है अब मैं क्या करूं तो क्या हो गया अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा हा धर्म जिज्ञासा धर्म जिज्ञासा ठीक है अब अर्थ लिखिए अथा तो धर्म जिज्ञासा वेदाध्ययन के बाद विधिवत वेदाध्यन के बाद विधिवत गुरुकुल से लौटकर विधिवत क्यों बोला हा पढ़ाई में कठिनाई आती है और ग्रस्त संसार के जो मोह वाले हमें जब आकर्षित करेगा ना कभी कभी गुरु को बताए बिना रात्रि के रात्रि थैला बांध देता है ठीक है ना इसलिए कहा विधिवत विधिवत कहने का मतलब ये भी समझ लीजिए जब आचार्य कहेंगे विद्या पूर्ण नहीं हुई पर वो गुरु मुझे जाना है मुझे मन नहीं करता है परंतु उसको विद्या में ही पकड़ करके रखने के लिए गुरु बहुत प्रयास करेगा पहले बारी में ही कहते ही नहीं मानेगा पर थोड़े जबरदस्ती करेगा कैसे जबरदस्ती करेंगे थोड़े प्रेम से ठीक है ना तो उसके बाद विद्या की महिमा उनके साथ बार बार गाई जाती है वहां फिर भी मान लीजिए और जाते जाते जाते जाते क्या है उसके अंदर विकृति आ रही है तो गुरु क्या सोचेंगे आ, यहां इनके अंदर विकृति आएगी ना ये विकृति पड़ोस में भी जाएगी टमाटर जब सड़ जाता है ना तो गुरु क्या है उनको बुलाएंगे बिठाएंगे समझाएंगे देखिए राम और कृष्ण भी गिरस्थी थे ग्रहस्थी थे रिस्थी थे दशरथ ग्रस्थी थे लक्ष्मण ग्रस्थी थे ग्रुस्ती बहुत ग्रुस्ती भी बहुत बड़ा होता है संसार में यदि ढंग से रहा जाए, इसलिए में जाना कोई बुरी बात नहीं है अब विद्या में तेरे आध्य तेरी, तेरी रुचि तो खत्म हो गई तो यहां रह करके मैं क्या करूं मेरा काम बढ़ेगा ना और तुम्हारा तुम्हारे से होने वाला बिगाड़ भी बढ़ेगा इसलिए देखिए हम क्या करेंगे एक सोल्यूशन निकालेंगे आपको तुम्हारा स्नान कराएंगे कौन सा स्नान आप अबृद स्नान उसके लिए फिर एक गुरु बोलेंगे अब देखिए अमुक ब्रह्मचारी का कॉन्वकेशन होगा उनकी पढ़ाई के मुताबिक जो सर्टिफिकेट देना है वो लिखे हुए नहीं मुंह से कहना चाहिए ना यही तो सर्टिफिकेट है ना मुंह जो कहते हैं वो कागज पर लिखते हैं बस मुंह से कहते हुए जो सर्टिफिकेट है लिखते जो सर्टिफिकेट है वास्तव में इसमें कोई अंदर नहीं है तो क्या करेगा स्नान कराएगा। तो गुरु जूता मंगवाएंगे छतरी मंगवाएंगे और अंजन मंगवाएंगे और चंदन मंगवाएंगे और शरीर पर लगाने का तेल मंगवाएंगे सुगंधित तेल और अन्य अन्य पुण्य नदियों से पानी ला मंगवाएंगे या पास में जो नदी है ना उसमें से आठ कलश में पानी को रखेंगे उसके बाद में क्या करेगा एक हवन होगा हवन में क्या है यह स्नातक कर्म है ना समावर्तन संस्कार के मंद्र बोले जाएंगे मंद्र बोलने के बाद क्या करेगा आ, इसको करने के लिए क्या करेगा प्रत्येक मंद्र को बोलते हुए प्रत्येक घड़े के पानी से उनको स्नान कराएगा कोमल सुंदर वस्त्र से पहुंचेंगे पहुंचने के बाद उनको जो जो ब्रह्मचारी के लिए मना था वो जूता पहनाएंगे जो ब्रह्मचारी के लिए मना था वो कीमती कपड़ा वो पहनाएंगे ब्रह्मचारी के लिए मना था शीशा देखना वो दिखाएंगे ब्रह्मचारी के लिए जो मना था बिंदी लगाना वो भी कराएंगे ब्रह्मचारी के लिए मना कर, मना था कौन सा अंजन लगाना ये कराएंगे उनके लिए जो मना था कौन सा सोने आदि का हार पाना या फूल का हार पहनना पूरे अलंगार ब्रह्मचारी के लिए वर्जित था ये सारे इनको पहनाएंगे क्योंकि ये आ, समाज में जा रहे हैं तो क्या है कंगाल हो करके अनाड़ी हो करके नहीं जाना उसको क्या करेंगे समाज में रहेंगे तो समाज के नियम के पालन करते हुए रहेंगे और समाज से जब बच्चा गुरुगुल में आएगा तो समाज का नियम उससे उतार देंगे गुरु, के, गुरुगुल के नियमों को पहना देंगे इसलिए हम घर आते ही बोलते हैं बेटा यूनिफॉर्म उतार दो क्योंकि तेरा ये घर है स्कूल नहीं है घर में आ घर में घर का यूनिफॉर्म स्कूल में स्कूल का आज भी देखिए ना हर रोज क्या है इस धर्म को चढ़ाना उतारना होता है इसलिए मैंने कहा वैदिक संस्कृति में पानी तो बहुत मिल गया क्यों क्योंकि वैदिक संस्कृति दूध है गाढ़ा दूध है ये अमृत है उसको ऐसे पिलाएंगे ना तो से ये सारे धीरे तो तो तो धीरे हम पानी को सुखा हो तब से तो फिर गाढ़ा दूध बन जाएगा हमारा पाचन शक्ति भी उसको पचाने में असमर्थ हो जाती है तो उसके बाद में क्या है गुरु जी उनको उपदेश देंगे क्या बोलेंगे बेटा इतने काल तक पढ़ाया अभी क्या है तुझे मुझे गुरुदक्षिणा गुरुदक्षिणा नहीं तुम्हारे गुरुदक्षिणा से ही यह चल रहा है इसलिए नहीं परंतु तुमको मैंने जो पढ़ाया ना तुम तुम्हारी अच्छी भावना से भरे हृदय से जो भी देगा दयानंद जी ने क्या दिया एक मुठी लवंग दिया स्वामी दयानंद ने विरजानंद जी को आ एक मुठी लवंग दिया और एक वचन दिया यह था गुरुदक्षिणा क्या था जिंदगी भर में कभी असत्य का प्रस्ताव असत्य के पक्ष में नहीं जाएंगे सत्य के पक्ष में रहेंगे सत्य के पक्ष में रहते हुए अपने प्राण को छोड़ेंगे उस वचन को उन्होंने आंध तक निभाया ठीक है ना तो उसी प्रकार क्या है वास्तव में गुरु जी का जो गुरुदक्षिणा है वो गुरु जी की उपदेश है क्या है सत्यम वदा धर्मम चरा सदा बोलेंगे तो सब प्राणी के हित के लिए तुमके तुम्हें सत्य ही बोलना चाहिए तुम्हारी जो ड्यूटी है उस पर चलते रहना ड्यूटी बंद करके कभी खाली नहीं बैठना हमारे घरों में देखिए ना चलते हुए कोई पत्रिके से पढ़ करके पता नहीं इस प्रकार आनंद आनंद आकाश में इस प्रकार देख करके बैठ रहे हैं कोई काम नहीं है पर क्या बोलता है सरकार हमें देता नहीं ये सरकार ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है ये ठीक नहीं है क्योंकि क्या है उनके पास कोई काम नहीं है धर्म धर्मन चरा वहां नहीं हो रहा है ठीक है ना तो ये यह धर्मचरा मतलब धर्म का लक्षण है चरना यानी निरंतर चलते रहना गतिमान होना धर्म का काम है धर्म का यह लक्षण है अब जब इसकी गेदी जब रुक जाती है ना गेदी इसकी रुक जाती है ये क्या है ये धर्म की ग्लानी है जब एक व्यक्ति में क्या अंदर ग्लानी आ जाती है उस व्यक्ति को देखिए वो काम छोड़कर के बैठ जाता है तो क्या क्या भाई ऐसा खाली क्यों बैठ रहे वो चेहरा ऐसे क्यों हो नहीं मुझे कुछ ग्लानी हो रही है अरे तुम्हारा ये काम है परंतु जी मैंने बताया ना मुझे ग्लानी हो रही है इसलिए वो करने का मन नहीं हो रहा है इसलिए उसको समाधान कर लेना उसकी ग्लानी दूर हो जाती है तो यह क्या हो गया मान लीजिए हम भी हो किसी व्यक्ति को ग्ला, ग्लानी का मतलब है, ग्लानी आते ही व्यक्ति मूर्छा या फूल के समान सिकुड़ जाता है उसकी प्रसन्नता खत्म हो जाती है प्रसन्नता के बिना काम कैसे करेगा प्रसन्नता के बिना काम करेगा तो काम पूर्ण होगा भी नहीं काम की सफलता भी नहीं मिलेगी तो व्यक्ति आएगा उसके पास व्यक्ति आकर के क्या करेगा उनका मित्र आएगा या उनके गुरु आएगा आकर के उनको बताएगा इस प्रकार ग्लानि करने से हानि होती है आपको धर्म का आचरण करना चाहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा ली थी आप देखिए ये सब ऐसे पड़ा है कोई आकर के देखेगा तो क्या होगा उसी प्रकार क्या है ग्लानि को दूर करने के लिए आप बहुत सारे प्रयास करते हैं अनेक दृष्टि से प्रयास करते हैं यह प्रयास के फलभूत में क्या हो जाता है ये व्यक्ति उठ जाता है ये कौन कौन हो गया ये है संभवामी युगे युगे ये धर्म की ग्लानी हुई और एक भगवान आ गया आकर के उनको जो ग्लानी से जो उठाया वो कौन है उस समय के लिए वो उसका कृष्ण है ठीक है ना कृष्ण का पाठ पढ़ने का मतलब है धर्म की ग्लानी अपने पत्नी में हो तो हम कृष्ण बनेंगे तो पत्नी को क्या है यदि धर्म की ग्लानी हमारे अंदर है वो हमारी रुक्मणी बनेगी ठीक है ना तो इसका मतलब कृष्ण का जो कृष्ण का जो रिलेवेंस हमारे प्रत्येक क्षण के, के जीवन के साथ है यानी संभव युगे युगे में पांच हजार पांच हजार वर्ष के बीच में नहीं है प्रत्येक क्षण में ये संभवाम युगे युगे तो उस समय कोई आएगा हमें आश्वासन देकर के हमें धर्म में फिर लगाने वाला गुरु नानक देव को देखिए समाज में जब बहुत बड़ा धर्मी हुई तो धर्मों में फिर गति लाने के लिए में आया, इसमें का जो है, पूरे खुल गया अब क्या है क्लोक में शक्ति नहीं है तो बोला अरे क्लोक बंद हो गया इसलिए, आ, इसलिए कहते हैं लोगों आचार्य ने बताया कभी भी बंद हुआ जो क्लोक है ना हमारे घर पर नहीं रखने का ठीक होगा तो तुरंत उसका सेल बदल दीजिए यदि चाबी वाला है तो चाबी भर दीजिए क्लॉक का काम है चलते रहना समय दिखाना तो इसका जिसके अंदर बंद खड़ी बैठी है ना समझना वहां अधर्म वास करता है क्योंकि आलस्य है आलस्य आलस्य इसको अपलक्षण कहता है अब देखिए दीवार फटा हुआ नहीं होना चाहिए क्यों दीवार का मतलब है अटूट निरंतर रक्षा करने वाला अब मान लीजिए किसी के दीवार में दरार आ गया तो इसका मतलब चलेगा ये चलेगा का मतलब अपने पूरे जीवन में पूरे धर्म के साथ ये चलेगा उनका ये सिद्धांत चलेगा इसका मतलब धर्म तो वो बोलेंगे चलेगा परंतु तो धर्म नहीं चलेगा वहां धर्म की ग्लानी हो जाती है तो कोई बोलेगा अब देखिए दीवार को बदलो ये कैसे है तुम किसने आकर के बोला थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा आ, उनको डराया भी किस प्रकार फटे हुए दीवार होता है वहां मृत्यु जरूर होती है होगी ना मृत्यु जल्दी आएगी ना क्योंकि आलसी के जीवन में मृत्यु तो इसलिए वो जो क्या है वास्तुविद्या के लोग आकर के जो डराते हैं ना इसमें भी पीछे से क्या है कुछ रहस्य छुपाव होता है इसी प्रकार क्या है धर्म ग्लानी से व्यक्ति को जो बचाता है उनके लिए भगवान कृष्ण है यानी धर्म का काम है धर्म इसी प्रकार क्या है अपने वासी को बिठा करके गुरु बोलते हैं तुमको तो बहुत पढ़ाया ये पढ़ाई हुई विद्या उसको भूलना नहीं उसको नित्य प्रति स्वाध्याय करना घर में तुम्हारी जिम्मेदारी जैसे यहां मेरे लिए मेरे काम को तुम करते थे तो समाज में रहते हुए समाज को गुरु मान करके जो सेवा तुम इधर दे रही है ना उस प्रकार की सेवा समाज को तुमको देते रहना चाहिए तो जैसे सेवा दे करके मेरे से तुम विद्या लेते थे उसी प्रकार समाज में सेवा देकर के तुम्हारी जीविका को तुम समाज से ले लो अब बताइए इस धर्म की स्वरूप में आज डाइल्यूशन तो हुआ पर खत्म हुआ नहीं हुआ अब देखिए इस प्रकार जो करेगा वहां वैदिक संस्कृति है और वहां क्या है वैदिक संस्कृति के साथ हमारा वैभव रहेगा हमारे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वैभव रहेगा वैभव का मतलब क्या है हमें जो जो आवश्यक है उसके लिए हमारे पास, अब के पास जाना नहीं। फैलाने की जरूरी हमें ब्रह्मचारी जो फैलाते न, ये अभाव के नहीं क्योंकि बाद में तुम जब समाज में आएंगे तुम्हारा ऋण समाज के प्रति है माता पिता के प्रति तो है क्योंकि उन्होंने आठ वर्ष तक पाला ना इसलिए थोड़ा ऋण तुम्हारे माता और पिता के साथ है और गुरु ने पढ़ाया तो गुरु के प्रति भी ऋण है परंतु गुरु ने जो पढ़ाते वक्त तुमको जो खिलाया पिलाया जगह दिया किसने दिया यह समाज, समाज, समाज ने दिया क्योंकि वहां से भीख मांग मांग करके तुम खाए इसलिए तुम्हारा दायित्व तो समाज के प्रति है और क्या है और तुम समाज के एक अंग हो और समाज तुम्हारे माता पिता है और तुम समाज के पुत्र हो इस प्रकार व्यक्ति को सामाजिक बनाने के लिए ऋषि ने बोला भीख मांगो मांगो। आज देखिए उसके विपरीत में जो से नहीं पड़ता वो व्यक्ति पढ़ाई के बाद में क्या होता है एक हॉस्पिटल बना देता है और लोगों को माता पिता और उनका जो बैंक जो बैंक ने उसको जो मदद किया ना उसके तो आज लोन लेकर के पढ़ते हेल्प व्यक्ति ठीक है ना तो इसलिए अथा दो धर्म जितना सा अभी देखिए धर्म जिज्ञासा में जो धर्म पद है धर्म पद हमारे लिए एक नया पद है ठीक है ना नया पद क्यों है क्योंकि धर्म क्या है हमें पता नहीं है धर्म क्या है हमें पता नहीं है पता नहीं, है। पता नहीं का मतलब क्या है धर्म क्या है हमें सामान्य जानकारी तो है परंतु सामान्य जानकारी से किसी को समझा नहीं पाएंगे जैसे कि मान लीजिए कल अहमदाबाद में कर्फ्यू था यह सामान्य जानकारी यहां बैठने वाले मुझे किसी से मिल गई परंतु अहमदाबाद में क्या हुआ यह मैं कैसे जानूं इधर बैठे बैठे तो वहां जाकर के मुझे देना पड़ेगा ना तो इसी प्रकार धर्म के बारे में सामान्य जानकारी इसको पढ़ते वक्त हमें है परंतु धर्म के विषय विशे में विशेष जानकारी नहीं धर्म की क्या परिभाषा है ये हम नहीं बता सकते हैं तो परिभाषा के बिना धर्म शब्द का व्यवहार नहीं होगा इसलिए क्या है सूत्र में जो धर्म शब्द आया ना सूत्रकार का लिखा अतः अतः वेदाध्ययन के पूरे पढ़ लीजिए वाक्य पूरा कर लेटकर अलौट कर, कर। गृह को प्राप्त होने के बाद प्राप्त होने के बाद धर्म विषयक धर्म विषयक जिज्ञासा होती है जिज्ञासा होती है होगी ना क्योंकि समाज में रहने वाले उनको बताना बता, बताना चाहिए ना गुरु तो इशारा करेगा तुम ये करो पर ये कैसे करे गुरुगुल में गुरु कैसे दिखाएंगे क्योंकि इनको जीना है समाज में तो क्या होगा कंपनी में जाएंगे ना तो पहले से हमारे डेस्क पर बैठने वाले व्यक्ति हैंड ओवर करने से पहले कुछ बातें हमें बताएंगे आपको इस, इस प्रकार करना चाहिए ये इसका प्रणाली होती है तो ये प्रणाली हमें संसार से ही सीखनी है नहीं तो क्या होगा यह प्रणाली को नहीं सिखाएंगे ना तो यह व्यक्ति केवल गुरुकुलेंगे समाज में रहेंगे तो बहुत हानि होगी और वापस जाएंगे तो गुरु तो नहीं रख सकते क्योंकि इनके अंदर विकार आने लगा तभी इनको बाहर निकाला ना ठीक है ना इसलिए क्या है समाज में आने के बाद धर्म विषय की जिज्ञासा होती है अब धर्म का लक्षण इस धर्म को हम कैसे पहचानेंगे सवा नौ बजे तक हमारा टाइम बताया है अब लिखिए दूसरा सूत्र चोदना लक्षणों अर्थ चोदना लक्षणोंथ धर्म चोदना लक्षण चोदना लक्षणों एक अवग्रह लगाना अर्थ अर्थ पुरा नहीं लिखने का अकलुब हो गया चोदना लक्षण धर्म बताता चोदना लक्षण धर्म चोदन अब इधर क्या होगा संधि में लिखेंगे ना चोदना लक्षण चोदनालक्षणों चोदना लक्षणोंथो धर्म चोदनालक्षण एक पद है अर्थ दूसरा पद है धर्म यह हमारा प्रतिपादित विषय तीसरा पद है तो क्या है चौदना चौदना होती है प्रेरणा प्रेरणा धर्म में प्रेरणा चाहिए धर्म में क्या है अब प्रेरणा चाहिए तो प्रेरणा देते हुए जब धर्म के आचरण करने लगेंगे ना तो थोड़े समय तक हमें प्रेरणा देने की जरूरी है जैसे कि गाड़ी का गाड़ी को जब सेल्फ नहीं है ना तो क्या करना चाहिए उसके लिए हम क्या करेंगे या तो कोई एक्सटर्नल चार्ज देंगे ना स्टार्ट करने के लिए बैटरी से या तो क्या है उसको घुमा दो उसको फ्लाई व्हील को ठीक है ना आर्मेचर के रोटेट करने से उसमें बिजली पास हो जाए कैसे भी हो इंजिन को चालू होने के लिए क्या चाहिए इग्निशन चाहिए ना इग्निशन तो है। है? है। कहा लगा। का लगाया कहा लगाया वेद में लगाया ये वेद कहां बैठा है? पहले तो यह तो नहीं था ना वेद कहां बैठा है वेद तो पूरे इसमें बैठा है इसमें बैठा अंत में क्या हो गया आ थोड़ा बाहर से बूस्टिंग करने के लिए क्या कर दिया जो मुंह से उच्चारण जो करते हैं ना उसको लिपि में बंद बन, करके हमने किताब रूप बना दिया तो संसार के सृष्टि मानव सृष्टि जब हुई ना मानव सृष्टि के साथ साथ क्या हुआ वेद का प्रकाशन भी हुआ तो प्रकाशन कहां हुआ मानव बुद्धि में बुद्धी। मानव बुद्धि में अब कंप्यूटर में आएंगे हम ये मानव बुद्धि एक सुपर कंप्यूटर है इस कंप्यूटर का निर्माण ईश्वर ने किया यह सुपर कंप्यूटर केवल मानव में ही है क्योंकि अन्य प्राणियों का भी कंप्यूटर है परंतु मानव जैसे विशेष एफिशिएंसी वाले सारे कार्यों को करने योग्य सामर्थ्य वाला कंप्यूटर नहीं है इस कंप्यूटर में एक माउस है इस कंप्यूटर के लिए एक मऊस है और मौसम का नाम है मन उस माउस का नाम है मन उसका हार्डवेयर जो होता ना ये बोड़ी। ये बोड़ी है।, है ना ये ये बॉडी है ठीक है ना अंत में क्या होता है ना ये इसमें देखिए कंप्यूटर के माउस से हम डबल क्लिक करते हैं सिंगल क्लिक भी करते हैं है ना कितने लोगों किसको मालूम नहीं है कंप्यूटर ये हम कंप्यूटर का ट्रेनिंग जिसको नहीं मिला ऐसे कोई है सब वाएस्ट, वाएस्ट। हाँ, नहीं, नहीं इसका इसके प्रिंसिपल्स तो मालूम है ना वर्किंग तो तो मालूम है ना तो कही कही करते हैं डबल क्लिक है डबल डबल डबल क्लिक क्लिक क्लिक है वाक, वाक, वाक, वाक, वाक, वाक, है प्राना, प्राना, है प्राणा प्राणा आगे देखिए हृदय आगे फिर आगेगा बाहुआलम समझ में आएगी ना इसलिए किसी डाटा में एंटर करने के लिए वहां क्या करना चाहिए उस टूल में डबल क्लिक दब मारेंगे दब कहीं कहीं सिंगल क्लिक से खुल जाता है अब इधर क्या हो रहा है इधर अंदर जो मन है ना वाक वाक बोलते हैं तो यहां क्लिक होता है हमें स्पोट मालूम है ना अभी क्लिक करना किससे करते हैं मन से करते हैं ठीक है ना वो समय क्या है हमारा मौस कहा है कंसंट्रेटर है यहां कंसंट्रेटर है चक्षु चक्षु बोलते समय यहां कंसंट्रेटर है अब देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूं वेद कह रहा है वेद कह रहा है वेद के पहले अध्याय के पचपन मंत्र लीजिए पचपन वाम वहां कहा हे रुद्रा आखुसते पशु आ पशु ये विषय मन का चल रहा है विषय इंद्र का चल रहा है इंद्र कौन है इंद्र है जीवात्मा ठीक है ना जीवात्मा का जो मन रूप, जो इंद्रिय जो होता है ना अंतकरण जो होता है ना ये पशु है ये पशु क्या है जैसे याग में देखिए याग पद्धति से देखिए इसलिए कहा पूर्व मीमांसा और कल्पशास्त्र का अध्ययन हमें करना चाहिए कोई पूछता है देखिए कंप्यूटर निकाला तुम्हारे वेद में कहा लिखा है तो देखिए इधर चार पांच मंत्र है यह पूरे पूरे क्या हो जाता है इस ह्यूमन बॉडी रूप इस हार्डवेयर के अंदर जो हमारी जो बुद्धि है जो सुपर कंप्यूटर है इसका फंक्शन उसमें क्या होता है आंख किसको कहते हैं है आखू जो खनन करता है ना जो काटता है ना ऐसे से काटता है ना ये कौन है एक, ये चूहा पशु वास्तव में इंद्र जो अपने कंप्यूटर का प्रयोग कहां करते हैं इस शरीर के अंदर करते हैं कैसे मनोरूबी चूहे से ये पूरे शरीर के अंदर इस मन कहीं कही शरीर के अंदर जहां जहां चेतना चली जाती है ना सब जगह पर ये चूहा चली जाती है और मन अब देखिए माउस को मुह करके देखिए कंप्यूटर के मदरबोर्ड में यहां से यहां तक उस आरोग्य को मुस को कितने मुना पड़ता है स्लाइटली है ना Slightly move करेंगे ना ना इधर इधर से ये चले आते हैं ना, हमें पता ही नहीं होता है चोहा चोहा उधर छुपा हुआ है मारने के लिए वहां देखे ना चोहा इधर बैठा है इसलिए आप सबसे पहले क्या हो जाता है ये कंप्यूटर ऑपरेट करने से पहले वो का प्रैक्टिस होता है मोव का प्रैक्टिस होता है तो इसी प्रकार हम देखते हैं तो क्या है ईश्वर की चोदना सबसे पहले ये ह्यूमन मानव शरीर के अंदर उस प्रकार की बुद्धि को उन्होंने फिट किया जितने भी अध्ययन हमने किया कहां स्टोर किया था गुरुगुल के अंदर विद्या पढ़ते वक्त जितने डाटा ये पढ़ाई क्या है हा तो कलेक्शन ऑफ डाटास। ये डाटा कहां भरा है यहां भरा है उसमें से किस डाटे से कौन से काम समाज में करना चाहिए मन से क्लिक करो मन से से क्लिक क्लिक करो क्लिक करने पर क्या होगा? क्या होगा करेगा ना ना अनाज अनाज की वो को सा काटेंगे आ चोहा अंदर नहीं घुसता चोहा तो बाहर ही बैठता है वो क्या करेगा छोटा सा काटेगा अनाज आएगा वहीं बैठकर के बैठेगा उसी प्रकार हमारे बुद्धि तत्व के अंदर जहां जहां डाटा बैठा है ना वहां क्या करेगा मन से आ, क्लिक कीजिए वहां से क्या होगा वो डाटा हमें मिलेगा गुरु जी ने ये बताया था डाटा मिलते ही आ, ने ये बताया था ठीक है उसको इधर प्रयोग करो ठीक है ना उसी प्रकार एफिशिएंटली ये कंप्यूटर काम करता है तो चौदना क्या है चौदना है प्रेरणा कहीं सुना चोदना शब्द प्रचोदया प्रचोदयात प्रेरणा कीजिए प्रेरणा दीजिए प्रेरित कीजिए है ना उसमें एक प्र उपसर्ग है प्र को हटा दो उपसर्ग अलग शब्द है उसको हटा दीजिए याद चौदयात याद से क्या होगा चौदना प्रेरित प्रेरणा याद चौदना तो ईश्वर की चौदना जो है जिस विषय में है जिसको करने के लिए है वो धर्म है अब हम स्वामी दयानंद दे में जाएंगे स्वामी दयानंद में जाएंगे सत्यार्थ प्रकाश में जाएंगे उन्होंने स्वमंदव्या प्रकरण में धर्म की परिभाषा ईश्वर की आज्ञा आज्ञा पर चलना उसका तात्पर्य बता रहा हूं शब्द नहीं शब्द कुछ अलग होगा अलग हो सकता है ईश्वर की ईश्वर ने जिसको करने के लिए आज्ञा दी उसको करना धर्म है जिसको न करने के लिए बोला उसको कभी न करना यह भी धर्म है परिभाषा से से से निकाला से, से निकाला। दयानंद दयानंद ने? मीमांसा और हम क्या करते हैं? जो को है, कहास्त्र है, है, है उसको उठाया नहीं तो कैसे धर्म बढ़ेंगे हमारा हमारा ध्यान नहीं चलेगा फिर यह धर्म में रुचि के बिना धर्म को पूर्ण किए बिना ध्यान के लिए बैठेंगे तो ध्यान नहीं लगने वाला है क्योंकि भूमि बहुत ऊंची भूमि है वहां सीधे चढ़ने का ताकत हमारे अंदर नहीं है इसलिए कंसंट्रेशन सबसे पहले धर्मों में हो उसके बाद में हम अंदर अंदरमुख हो जाएंगे अब तो देखिए आज देखिए अंदरमुख होने के लिए जितना परिश्रम हम करते हैं उतने जोरदार बाहर हमारे मन को खींचने की प्रवृत्ति हो रही है यह क्यों खींच रहा है इसलिए खींच रहा है तुमने कुछ अधोरा छोड़ करके तुम्हारा कुछ इधर भी है ये न्याय है क्या नहीं तो मेरी उपेक्षा करते हुए तुम बैठेंगे तो मन तुम्हारा अंदर कैसे आएगा बाहर की तरह ही आएगा ना इसलिए इंद्रियों को बंद मत कीजिए और मुझे देखिए और मुझे समझिए और तुम्हारे समझ में आया फिर भी मैं काम का नहीं है तो ठीक है तुम्हारा ध्यान लगेगा अब बताते हैं ना स्टॉप लुक एंड गो ठीक है ना हमने हमने स्टॉप नहीं किया ठीक है ना हम विचलित थे इसलिए स्टॉप नहीं हुआ और उसके बाद में स्टॉप हुए बिना देखा तो हिलते हुए देखा समझ में नहीं आया फिर बोलता है शब्द प्रमाण के आधार पर बोलता है खराब है क्योंकि शब्द प्रमाण में बोला संसार मिथ्या है ये हमें गड्ढे के और नर्ग के और ले जाने वाला है सुना है और वाइब्रेशन के बीच में आ, कुछ समझ में नहीं आया और आकर के बैठा समझे भी ना बैठा इसलिए क्या है हमें वापस आना ही पड़ेगा इसलिए हमारी इंद्रिया हमें विरति विरति नहीं देती विरती नहीं देती अविरती देती है तो भगवान से पूछो भगवान या अविरती क्यों है तो भगवान बोला शांत होकर के करो तुम्हारी अविरती में बदल जाएगा तो काम को करके बैठिए शांति शांति से ध्यान लगेगा ठीक तो है ना कहा ना सोलहवीं सदी में पोप ने ईसाई पदियों को ध्यान मना किया क्यों क्योंकि पहले तुम ध्यान में जाएंगे तो समाज पूरा बर्बाद हो जाएगा एक मजबूत समाज जाइए अर्थव्यवस्था आगे बढ़नी चाहिए तो क्या काम करो धर्म के आचरण पहले करो ध्यान ऑटोमेटिकली जब समय आएगा ना तब हो जाएगा तो अर्थ लिख के समाप्त करेंगे जिन कार्यों को करने में शास्त्र की ब्रैकेट में लिखिए ईश्वर की शास्त्र किसका है ईश्वर का इसलिए शास्त्र की यानी ईश्वर की प्रेरणा है उसको धर्म कहते हैं अब इसका एक दूसरा चेहरा है ये अर्थ हो गया इसके एक दूसरा चेहरा है जिन कर्मों को न करने के लिए ईश्वर की प्रेरणा है उसको न करना धर्म है धर्म है।, है।, है तो एक परिभाषा से दूसरी परिभाषा जैसे ये कैसे कैसे समझेंगे क्योंकि पिता पुत्र को कहते हैं बेटा कॉलेज जाओ तो बेटा नहीं जाता है तो पिता क्या बोलते तुमसे मैंने कहा कॉलेज जाओ कॉलेज ही जाना चाहिए तुम्हें आज शादी में नहीं तो ये कंफ्यूशन कहां हुआ धर्म की धर्म में, में संदेह हुआ पापा मैं आज कल्याण शादी में जाओ मित्र की या कॉलेज जाओ अब द, संसार में धर्म को जानने वाला कौन है पुत्र के सामने पिता है तो यह लौकिक उदाहरण है तो पिता कहता है कॉलेज जाओ प्रेम से बताया ना तो पुत्र को समझ में नहीं आया तो बोला आज तुम्हें कॉलेज ही जाना है अर्थावती शादी में नहीं जानी है तो कॉलेज जाने के लिए पिता की अनुज्ञा है तो पिता के अनुज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म है क्यों पुत्र यहां बंधे हुए है पिदाई की कमाई से पढ़ने वाले है पिदाई की कमियाई से जीने वाले है तो क्या होगा उनका अपना सेल्फ नहीं है इसलिए जब तक अपना सेल्फ नहीं है, आ तो इंजन के आधार पर चलना, पड़े। चलना पड़ेगा डिब्बा डिब्बा डिब्बा। जैसे। पुत्र कौन है? दिब्बा दिब्बा है। दिबा है, है। हाँ। ठीक ना? हाँ। तो इसलिए देखिए इसलिए देखिए रेलगाड़ी को देखते हुए हम घर में भी मादा, पिता पुत्र सब मिलकर के रेलगाड़ी चलते हैं पिता आगे मम्मी पीछे और बच्चे उसके पीछे तो क्या हो जाता है वो ऐसे बोल करके चलते हैं चलते हैं कभी कभी क्या बोलता है अब तुम इंजन बनो हम डिब्बा बनेंगे ये भी जो चाहिए ना ठीक है ना क्योंकि उनको इंजन कैसे बनना चाहिए ट्रेनिंग दे रहे हैं ना हम घर में तो उनको आगे प्रतिष्ठित करो इंजन बना दो तो इस प्रकार क्या हो जाता है अब जितने भी खेल होते हैं ना ये खेल भी धर्म में साधक होता है सीएम बच्चों को खेलने देना विशेष रूप से आप लोग इधर जो नाना ना दादा नहीं बने ना वो अपने बच्चों को खेलने देना ठीक है ना तो आधुनिक मनशास्त्र के आधार पर तीन प्रकार की क्यू है क्यू आई क्यू इंटेलेक्चुअल खोशिंड उसी प्रकार स्पिरिचुअल खोशेंड है उसी प्रकार इमोशनल खोशेंड एक कल बताऊंगा ठीक है कल या आज? शाम ओम सहना सहनो ओम शांति शांति, शांति, शांति